स्वतंत्र स्वतंत्र भेद अभाव का करता है, तो है। स्वतंत्र वस्तंतर के होने पर मतलब स्वतंत्र भेद के होने पर इतर इतर को देख सकता है पर स्वतंत्र भेद है ही नहीं है ना तो कैसा भेद है बोलो हाँ ब्रह्मात्मा लोक सिद्ध है क्या लोग कहते हैं ये लोग की भेद तो क्या है की प्रत्यक्ष सिद्ध शास्त्र क्यों भी जान करेगा तो ठीक है जो भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है शास्त्र उसका विधान नहीं, नहीं, तो तो तो तो नहीं कर सकता नहीं। है ना तो स्वतंत्र वेद्मात्मक वेद शास्त्र लोक सिद्ध है प्रत्यक्ष सिद्ध है उसका शास्त्र विधान नहीं करेगा फिर शास्त्र जिस भेद का विधान करता है वो कौन है तो फिर शास्त्र अपने कहे में का निषेध नहीं कर सकता है तो जिस भेद का प्रतिपादन किया गया है वो लोक सिद्ध भेद नहीं है बल्कि क्या है परमात्मक वेद है तो ब्रह्मत्मक भेद कैसा है वेदे की गम है या सूक्ष्म है ना और इससे भी सूक्ष्म क्या है अद्भुत तत्व है ब्रह्मात्मक भेद मतलब चेतन अचेतन ब्रह्मात्मक है ना तो ब्रह्म भेद तो यहाँ भिन्न वस्तुओं के लिए है ना थिरुकन थिरुकन है? तो ब्रह्मात्मक चेतना चेतन क्या आपके सूक्ष्म क्या और इससे भी सूक्ष्म क्या है अद्वैत तत्व है प्रस्तुत श्रुति का ये सर्वमात्म वूत ये अद्वैत का प्रतिपादन करता है ना तो इसी अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करता है किस अद्वैत तत्व का सविशेष सविशेष अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करता है और यह सविशेष अद्वैत तत्व ही संपूर्ण शास्त्रों का प्रधान प्रतिपाद्य है हुँ? प्रधान प्रतिपाद्य ये है उसने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊ किसने संकल्प किया बोलो नहीं। परमात्मा ने ठीक है तो संकल्प विशिष्ट रूप से परमात्मा कैसे हैं वे निमित्त कारण है ना तरक्षद्याम ये भी यही अर्थ है कि तरक्षत का उसने संकल्प किया बहुत हो जाऊ तम रूपा भी हम एवं हुआ परमात्मा नाम रूपों से विभक्त हुआ तो नाम रूपों से कौन विभक्त हुआ परमात्मा तो अब जब नाम रूपों से भी भक्त हुआ तत्व नाम रूपों से ही हुआ तो ब्रह्म तो का के द्वारा हुआ तो यहाँ ब्रह्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त है आप बोलो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ इस वाक्य में से लेना है नहीं जो नाम रूप से व्यक्त हुआ संकल्प करना आपके कारण तो निमित्त कह सकते हैं आप तो नाम रूप से कौन प्रकट हुआ जे चेतना चेतन चेतना चेतन चेतना चेतना शुभ चेतना चेतन विशिष्ट बताइए बताए तो सुख तो यहाँ पर ब्रह्म से किसको लेना है सुख कितना चेतन विशिष्ट को लेना है विशेषता तो होता है क्या विशेषण वाला विशेष वाले विशेषण चलिए तो उपादान कारण सिद्धांत में माना जाता है अभिन निमित्त तो उपादान कारण का मतलब समझना निमित्त कारण और उपादान कारण की एकता क्या मतलब है निमित्त कारण उपादान कारण की एकता यही मतलब है निमित्त कारण ब्रह्म विशिष्ट नहीं नहीं नहीं मतलब ब्रह्म ही निमित्त कारण है ब्रह्म उपादान कारण है।, है और ब्रह्म वैसा विशिष्ट ही है ब्रह्म पर तो ची क्या है की संकल्प विशिष्टत्व वही ब्रह्म निमित्त कारण है हुँ। आया पक्षी रचित विशिष्टत्व वही क्या है उपादान कारण है बताइए कहने की शैली है संकल्प विशिष्ट वही निमित्त कारण है पक्षी रचित विशिष्टत्व वही उपादान कारण है तो यहाँ पर अभिनत तो उपादान कारण है निमित्त कारण और उपादान कारण की एकता है वही विशिष्ट ठीक hmm. है तो वही करन, वही निमित्त कारण कारण उपादान है इन से ज्ञात होता है कि परम ब्रह्म ही अपने संकल्प से विचित्र चेतना चेतन रूप होने के कारण नाना प्रकार वाला होकर स्थित है नाना प्रकार वाला होकर कौन स्थित है, प्रकार कौन है? नाना प्रकार वाला होकर मतलब नाना विशेषण वाला होकर है ना ब्रह्मात्मक नाना प्रकार रूप भेद श्रुति सिद्ध श्रुति सिद्ध क्या है एकता किसकी एकता विशिष्ट ब्रह्म की एकता श्रुति यह ब्रह्मात्मक नाना प्रकार रूप भेद श्रुति सिद्ध विशिष्ट ब्रह्म की एकता का विरोधी नहीं है तो इस विशिष्ट ब्रह्म की एकता का विरोधी क्या है अब ब्रह्मात्मक भेद है मतलब स्वतंत्र भेद है ब्रह्मात्मक भेद विरोधी है क्या स्वतंत्र भेद विरोधी है इसलिए किस लिए अब्रमात्मक भेद को विशिष्ट ब्रह्म की एकता का विरोधी होने के कारण भेद निषेधक वाक्यों के द्वारा इसी भेद का निषेध किया जाता है किस भेद का अब देखो यहाँ पर ये यह डिस्क नहीं होना चाहिए है ना यहाँ डेस्क नहीं होना चाहिए यहाँ पूर्ण विराम आएगा यत्र है ना कि स्ुति के अर्थ जो होता है ये देखना यत्र त्व से सर्वम आत्मिक है इस श्रुति वाक्य के उपक्रम में कहा गया है उपक्रम का क्या अर्थ है आरम्भ में क्या कहा गया है सर्वमत यह अन्यत्र आत्मना सर्वम वेद इसका अर्थ रहेंगे, देखेंगे उसे सभी लोग परास्त कर देते हैं सर्व में है क्या पाठ मिलाना पड़ेगा हम मिलाना पड़ेगा देखो मिला लेंगे बाद में तम करते उसे सभी लोग परास्त कर देते हैं उसे सभी लोग ना कुछ ना देखेंगे उसे सभी लोग परास्त कर देते हैं किसे यह आत्मना अन्यत जो आत्मा से आत्मा से से भिन्न भिन्न मतलब में स्थित सबको जानता है परमात्मा से भिन्न में स्थित सबको जो परमात्मा से भिन्न में स्थित सभी को जानता है परमात्मा से भिन्न में जो स्थित होगा वो परमात्मा से पृथक होगा या पृथक होगा बोलो परमात्मा देखो सभी लोग उसे परास्त कर देते हैं या आत्मना अन्यत्र जो परमात्मा से अन्य में परमात्मा से भिन्न में स्थित परमात्मा से भिन्न में स्थित सबको जानता है सब परमात्मा में स्थित नहीं बल्कि परमात्मा से भिन्न में स्थित तो जो परमात्मा से भिन्न में स्थित सभी जगत को जानता है उस जानने वाले को सभी परास्त कर देते हैं सुनो तो परमात्मा से भिन्न में जो स्थित होगा वो परमात्मा से पृथक होगा कि अपृथक होगा बताइए परमात्मा से भिन्न में स्थित होगा परमात्मा से हाँ अब लगाओ पंक्ति तो इसका अनुवाद आ गया है सब लोग उसे परास्त कर देते हैं जो परमात्मा से पृथक सबको जानता है हम आत्मा अन्य परमात्मा से भिन्न में स्थित अर्थात परमात्मा से पृथक सबको जानता है परमात्मा से पृथक कर अर्थ कि परमात्मा की बिना जानता है परमात्मा के बिना जैसे देखो एक पृथ्वी गंध से अ है तो पृथ्वी के बिना धन है और जो ये क्या है कि परमात्मा से पृथक जानता है मतलब कैसे जानता है स्वतंत्र मतलब परमात्मा के बिना जानता है परमात्मा की बिना अर्थात स्वतंत्र जानता है उसे सब लोग परस्त कर देते हैं इस प्रकार क्या है भेद दर्शन की निंदा की गई वस्तुता है? कुछ भी परमात्मा से पृथक नहीं है सब उससे अपृथक सिद्ध है इसलिए श्रुति परमात्मा से पृथक पदार्थ को जानने वाले की निंदा करती है भी नहीं चाहिए। निंदा करने वाली ऊपर की श्रुति है कौन सर्वं सर्वं अन्यत्रात्मना है ना? नहीं सर्व तम पर ऋषि वाम देव प्रसम मनोरव सूर्य चेती तदित मतलब इसका मतलब ये इस परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए क्या हो जाएगा परमात्मा का एक ब्रह्म है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए देवा जाना। क्या जाना? आहम कि मैं, मैं सूर्य हुआ तो सब परमात्मा एक ही है ऐसा लगता है सुनो कहते हैं वामदेव को गर्भ में ही ज्ञान हो गया इस प्रकार की मनुरघुव सूर्य अर्थ लगाइए यहाँ पे अहम का अर्थ है की मेरा अंतरात्मा मनु करते मनु का अंतरात्मा मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा हुआ और मेरा अंतरात्मा सूर्य का अंतरात्मा हुआ मैं मनु हुआ और मैं सूर्य हुआ मैं शब्द किसको कहा तक कहेगा परमात्मा तब और मनु शब्द किसको कहेगा परमात्मा कि मैं मनु हुआ मैं सूर्य हुआ मतलब मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा हुआ मेरा अंतरात्मा सूर्य का अंतरात्मा हुआ यह श्रुति परमात्मा की दशा में अहम इस प्रकार दृष्टा आत्मा की ये दृष्टा जो है ना परमात्मा पर्यंत बोध करा रहा है पर पहले किसको बता, बताएगा वो अपनी आत्मा को दृष्टा आत्मा के तथा मनु सूर्य आदि दृष्ट पदार्थों की है ना साक्षात्कार का प्रतिपादन करती है मतलब जो अहम यह शब्द परमात्मा तक को कह रहा है लेकिन पहले दृष्टा को कहेगा ना इस प्रकार दृष्टा आत्मा तथा सूर्य आदि पदार्थों के साक्षात्कार का प्रतिपादन करती है या भेद निषेधक श्रुति सकल भेदों का निषेध करती है किसका निषेध करती, तो करती है तो जब सकल भेदों का निषेध करती है तो प्रस्तुत श्रुति से भी विरोध होगा प्रस्तुत श्रुति से विरोध होगा मतलब क्या है सूर्य से तो मनु और सूर्य कहते भी बनेगा नहीं नहीं बनेगा ना ऐसा कि मैं जब कुछ है ही नहीं तो मनु और सूर्य से कैसे कहा जाएगा आम शब्द के वाच्य आत्मा को कहते हुए परमात्मा तक को कहता है ना तो आहम शब्द का वाच्य कौन हुआ प्रकारी परमात्मा नहीं। प्रकारी मतलब किसे प्रकारी परमात्मा की अनुभूति काल में दृष्टा दृश्य आदि सभी उसके अप्रथक सिद्ध विशेषण रूप से अनुभव में आते हैं किसके मनु सूर्य तो दृष्टा दृश्य आदि सभी उसके अप्रथक सिद्ध विशेषण रूप से अनुभूत होते हैं या अनुभव में आते हैं अज्ञानी मनुष्य को लौकिक पदार्थों की अनुभूति काल में प्रकारी परमात्मा का अनुभव न होने के कारण दृष्टा आदि दृश्य जो अज्ञानी मनुष्य हैं संसारी मनुष्य हैं तो लौकिक पदार्थ जब घटपट का अनुभूति होती, इनको, इनको होती है उसमें इनको परमात्मा की अनुभूति होती है तो अज्ञानी मनुष्य को लौकिक पदार्थों की अनुभूति काल में प्रकारी परमात्मा का अनुभव न होने के कारण दृष्टा और दृश्य स्वतंत्र रूप से, स्वतंत से ज्ञात होते हैं शास्त्र इन्हीं स्वतंत्र भेदों का निषेध करते हैं सबका निषेध मानने पर वामदेव वादी के साक्षात्कार को भ्रांति मानना पड़ेगा है ना मतलब क्या है कि मैं मनु हुआ मैं सूर्य हुआ तो मनु सूर्य को भी उन्होंने जाना कि नहीं जाना नहीं। तो फिर क्या है कि यदि शास्त्र शास्त्र स्वतंत्र वेद का निषेध करता है ब्रह्मात्मक वेद का निषेध नहीं करता जी ब्रह्मात्मक वेद का भी निषेध मानेंगे तो वाम मनु भगवान सूर्य इस प्रकार जो साक्षात्कार हुआ है उसको क्या मानना पड़ेगा भ्रांति मनु सूर्यादि है ही नहीं तो भ्रांति मानना पड़ेगा इस प्रकार निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत शास नहीं होता तभी तब विशेषाद्वय सिद्धांत ही है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता आचार्य मानते हैं। देखो इसको। शासो सिंह पांच तो एक पृष्ठ पर सिद्धांत देखेंगे मिला? प्रामाणिक स्वीकृत अर्थात सिद्धांत था जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत लेते हैं तो प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अर्थ सिद्धांत कहलाता है कैसा स्वीकार किया जाने वाला ना, है ना तो प्रामाणिक रूप से स्वीकृत अर्थ सबिषा सिद्धांत है कैसे सुनो कुछ श्रुतिया का प्रतिपादन करती है मृत्यु नित्याना भोक्ता भोग्यम श्रेम चमत्वा है और कुछ श्रुतिया अद्वैत का प्रतिपादन करती हैं सदैव तत्व है और कुछ श्रुतियां प्रतिपादन करती है दोनों है ना तो द्वैतवादी दार्शनिक भेद प्रतिपादक सृतियों को मुख्य अर्थ की बोधक मानते हैं है ना अवैध प्रतिपादक सृतियों को गौण अर्थ की बोधक मानते हैं मतलब गौण रूप से अभेदेट है ना अभेद प्रतिपादक सूत्रियों को गौण अर्थ की बोधक मानते हैं निर्विशेषातवादी अभेद प्रतिपादक सूत्रियों को सत्य अर्थ की बोधक मानते हैं सत्य है ना अभेद निर्विशेष ब्रह्म तथा भेद प्रतिपादक श्रुतियों को मिथ्यार्थ का बोधक मानते हैं तो दोनों ही श्रुतियों को समान रूप से प्रमाण मानते हैं क्या नहीं नहीं मानते ना? ना। तो ही श्रुतियों के साथ अन्याय करते हैं ब्रह्म सूत्र पर सर्वप्रथम वृत्ति लिखने वाले बोधायन है तो बोधायन के अनुयायी क्या करते हैं दोनों प्रकार की श्रुतियों को समान रूप से प्रमाण मानते हैं वेद ही अहम यो वेद जो संपूर्ण वेद के द्वारा है न संपूर्ण वेद के द्वारा इसलिए जो कहते हैं ना कि वेद का पूर्व भाग कर्म का प्रतिपादन करता उत्तर भाग कर्म का ऐसा नहीं संपूर्ण वेदों के द्वारा मुख्य रूप से परमात्मा ही प्रतिपादित है कर्म तो उनके साधना कर्म तो मतलब उनकी प्राप्ति के साधन होने से क्या है वो भी प्रतिपादन उनका भी प्रतिपादन किया गया तो प्रधान उद्धरण उद्धरण रूप में उसके उद्धरण नीते है वृत्ति तो उपलब्ध है भी लेकिन इस बात को मानते हैं सभी ब्रह्म ब्रह्मसूत्र वृत्ति के बारे में बहुत चर्चा है यहाँ तक कि कुछ वृत्तिकारत को तो शंकर भी उद्धित करते हैं शंकर भाषा में भी केवल रामानुजी कहते के हों तो ऐसी मान लेता कुछ अलग होता है शंकर भी बोलते हैं वृत्तिकार मत शंकर भाषा में बार बार आता है पर है शंकर हर जगह उसको वृत्तिकार के मत को प्रमाण नहीं मानते वो भी वृत्तिकारो का मत वो भी जैसा कहते हैं वह व्रत का मत यहाँ तक कि वृत्तिवार कार का मत तो सबर स्वामी ने सावर भाष्ट में दिया है तो शंकर तो और शंकर और सबर स्वामी भी उसको स्मरण करते हैं। तो रही है और का कहना है की चलिए उपलब्ध नहीं कहीं भी ऐसा कहते है की कश्मीर का कोई पुस्तकालय जलाया गया सुनने माया छह महीने या आठ महीने लगातार जलता रहा इतने ग्रंथ उसमें थे इतनी आग लगी और कितना इतना जलता रहा था बहुत बड़ा ग्रंथालय था ऐसा तो फौज अंग्रेजों की फौज वाले तो उससे क्या है कि आग जलाकर कर तापते भी थे ऐसा सुनने वाला बहुत सुना है नहीं अब अंग्रेजों ने किया कि मुसलमानों ने किया हमको ठीक स्मृति नहीं है पर ऐसा करते है बड़ा कुछ यहाँ देखिएगा तो पहले क्या था भोज पत्र पे ताल पत्र पे लिखते थे छापा थे नहीं तो जो जो जो प्रचार चल गया चल गया नहीं तो खत्म होना ही था पहले की हर चीज उपलब्ध होता ही नहीं सकती है अब देखना तो ऐसा सविशेषादी समान रूप से प्रमाण मानते है। द्वै हैं द्वैत और अद्वैत मत परस्पर विरुद्ध है ना अब तो क्या है कि द्वैत मत में अद्वैत प्रतिपादक सुखियों का सम्यक निर्वाह नहीं होता है और अद्वैत और निर्विशेषाद मत में द्वैत प्रतिपादक सुखियों का सम्यक निर्वाह नहीं होता है विशेषता मत में क्या है दोनों का समन्वय हो जाता है दोनों को समान रूप से प्रमाण माना जाता है इतना लो। दुण दुण दुण दुण दुण दुण। है। पूछा क्या